फिर क्या बोला था अथवा पूर्वोक्त कर्मयोग के अनु पूर्वोक्त कर्मयोग के अनुष्ठान कर्म रूप उपाय से प्राप्त पूर्वोक्त कर्मयोग रूप अनुष्ठान के उपाय से तो प्राप्त तो होने वाली कौन ठीक है बहुत बढ़िया जैसा उसके विशेषण है इससे प्राप्त होने वाली तथा तो आत्मज्ञानी सांख्यो के द्वारा अनुष्ठे सांख्यकार से संख्य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 अनुवर्तन करना चाहिए किसका जैनुण। किसका क्या नहीं नहीं किसका अनुवर्तन करने की बात आई थी पंक्ति के अनुसार उत्तर दोन अनाथ जगत चक्र का है ना अपराप्त अनात्मज्ञानियों को ही जगत चक्र का अनुवर्तन करना चाहिए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 हाँ तो अभी अर्जुन ने प्रश्न तो किया नहीं है भगवान बोलते चले जा रहे हैं तो मतलब भगवान ऐसा समझ गए कि अर्जुन के प्रश्न ईशर्थ वाला है ईश अर्थ वाले अर्जुन के प्रश्न की आशंका करके इस कान में कहा है आगे देखेंगे भगवान आह आतर्णिका है ना औतर्णिका कि समाप्ति में क्या है भगवान हाँ ईशर्थ वाले अर्जुन के प्रश्न की आशंका करके भगवान ने कहा लग जायेगा तो ये औतर्णिका हो गयी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 आप कहते हैं अर्जुन की आशंका तो नहीं है स्वयं भगवान उसे समझाने के लिए कह रहे हैं लगेगा तो करके भगवान ने कहा यह था इस और्णिका में क्या आया था अखबार भगवान स्वयं ही शास्त्र के अर्थ को अच्छी प्रकार समझाने के लिए लगेगा अब देखना यह सुची है तम एकम वही आत्मानम तम एकम इन दोनों से क्या लेना है आत्मानम वही शब्द प्रसिद्ध अर्थ है पूर्व में कही गई इस प्रसिद्ध आत्मा को जानकर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 तो एक वचन में सन और वो वचन में क्षमता तो क्या है कि मिथ्या ज्ञान से रहित तो होकर ये अर्थ हो जाएगा हालांकि समता है तो सतुष भी कर सकते हैं पर तो ये यह ऐसा करना चाहिए की रहित होकर मिथ्या ज्ञान से रहित कैसे हुए जानने के कारण मिथ्या ज्ञान होता है आत्मा को जान, जान, जान कर के मिथ्या ज्ञान से निर्देश हुए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 शरीर के संयास लेकर के शरीर के निर्वाय मात्र के लिए भिक्षा करते हैं इतनी ही उनकी प्रवृत्ति होती है ये जो है ना श्रुति नहीं है बल्कि भाष्य है शंकराचार्य का है ना हाँ। अच्छा देख लेंगे ये भाष्य लग रहा है मेरे को शंकर भाष्य देखेंगे क्योंकि शब्द है ना शरीर श्रुति मात्र की उत्तम ये भाष्य श्रुति नहीं है इस इस जीवन निर्वाय मात्र के लिए भिक्षा करते हैं शंकर भाषते है, है सुर्खी का नेशम आत्मनिष्ठा अन्यत अन्य कार्य तेसाम करते उनके लिए आत्मनिष्ठा से अतिरिक्त अन्य कार्य नहीं है आत्मनिष्ठा से अतिरिक्त अन्य कोई कार्य नहीं है ये बृहद भगवत पाद का भाषते है आत्म निष्ठा से अतिरिक्त उनका कोई कार्य नहीं है कौन जिन्होंने आत्मा को जान कर जिनका मिथ्या ज्ञान निवृत्त हो गया है और इनष्णाओं से रहित होकर के सन्यास लेकर भिक्षावृत्ति करते हैं। उनका आत्मज्ञान निष्ठा कोई कार्य नहीं है इस प्रकार किया है अर्थ इस ऐसा श्रुति का अर्थ इस गीता शास्त्र में प्रतिपादन करने को इष्ट है ऐसा श्रुति का अर्थ इस गीता शास्त्र में प्रतिपादन करने को इष्ट है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 यस्वामरतिरवत्मतृत मानव आत्मनिव्य विदे यस्वात्मतिरव आत्मरति यू आत्मति सैद आत्मतृप सनव आत्मनि आत्मनि आत्मनिव हा, ना यह तु तु यहां। तु यह क्या संतुष्ट तह तू आत्मरति यह तू यह मानव हां किंतु जो मनुष्य मानव है ना ये आत्मरति समझाया है कि आत्मा में ही प्रीति करने वाला आत्मा में ही प्रीति कौन करता है इसलिए यथी सन्यासी हर करना पड़ेगा भाषाकार ने कर दिया यहाँ ज्ञान का प्रकरण आता है उसको ही लेना पड़ता है भाषाकार के अनुसार तू या यह मानवा जो सन्यासी आत्मरति आत्मरति आत्मरती एवं आत्मा में ही प्रीति करने वाला होता है क्या आत्म तृप्त को सबके साथ जोड़ सकते हैं और आत्मा ऐसी तृप्त रहने वाला होता है आत्मा से ही तृप्त रहने, रहने वाला होता है आत्मा से ही तृप्त रहने वाला होता है मतलब वो भोजन से मिठाई से तृप्त होता है ऐसी बातें नहीं अपनी आत्मा से ही तृप्त रहने वाला होता है ऐसा है आत्मा तो आनंद रूप है ही उसका न होगा तो उसी से व्यक्ति तृप्त बना रहेगा ऐसा बाह्य पदार्थों से तृप्त होता हो नहीं ऐसा नहीं है आत्मनिव क्या संतुष्टा क्या आत्मा संतुष्टा और आत्मा में ही संतुष्ट रहने वाला है दूसरे लोग बाह्य पदार्थ के मिलने पर संतुष्ट होते हैं और ज्ञानी की स्थिति ऐसी होती है क्या हाँ वो अपनी आत्मा में ही संतुष्ट रहने वाला होता है तस्से कार्य में न्ञानी का कोई कर्तव्य नहीं है कोई कर्म नहीं होता है तो उसको जगत चक्र का अनुवर्तन करने की जरूरत नहीं है पंक्ति लगाएंगे तू यह जो मानवासी आत्मरथी एवं आत्मा में ही त्रिकी करने वाला होता है चाहे आत्म तृप्ता और आत्मा से ही तृप्त होने वाला और आत्मा से ही तृप्त रहने वाला होता है कि आत्मा संतुष्टात और आत्मा में ही संतुष्ट रहने वाला होता है तस्वीर कार्य न कोई कर्तव्य नहीं होता है यह तू किंतु जो किंतु जो सांख्या संख्या कर थे यहाँ पर संख्य या तो ज्ञानी है ना संख्या कर तो फिर लिखते हैं वास्तविक आत्मज्ञान निष्ठा है ना तू यह यह से क्या लिया है संख्या यह से क्या लिया है और संख्या उसका क्या आत्मज्ञान आत्म निष्ठा आत्मज्ञान निष्ठे मतलब आत्मज्ञान में लगा रहने वाला आत्मज्ञान में लगा रहने वाला आत्मज्ञान में स्थित आत्मरति का समाज लिखेंगे आत्मनिवरती यश्य सा आत्मरति ही, यो ही यसे सा आत्मनिओर यशमरति आत्मा में ही जिसकी प्रीति है रति का क्या प्रीति आत्मा में ही जिसकी प्रीति है विषय सुना विषय में प्रीति नहीं है जिसकी आत्मा में ही प्रीति है और विषय में प्रीति नहीं है उसे उसको क्या कहेंगे आत्मरति है प्रीति जो आत्मा में ही प्रीति करने वाला होता है आत्म तृप्ता क्या आत्म तृप्ता में समास है आत्मना यो तृप्ता आत्मना, आत्मना, आत्मना यो तृतीय तत्पुरुष है आत्मना तृप्ता आत्मना हाँ योग लगा के अर्थ कर है आत्मना यो तृप्ता कि अपनी आत्मा से ही तृप्त रहने वाला अपनी आत्मा से ही हाँ तृप्ति मिलती है किससे सुखदायक सुखकारक पदार्थ से तृप्ति मिलती है सुखरु पदार्थ से तृप्ति मिलती है सुखनु कौन है अपना आत्मा उसी से वो होता है और उसकी अनुभूति ना होने के कारण व्यक्ति जो है तृप्ति के लिए बाह पदार्थों को खोजते है अंतरात्मा की उपलब्धि न होने के कारण लोग बाह पदार्थों को खोजते है तृप्ति के लिए क्या आत्मा ना तृप्ता और अपनी आत्मा से ही तृप्त रहने वाला ना अन्न रस ना मतलब क्या है अन्न अन्न रस अन्न तथा रस आदि से तृप्त न होने वाला अन्न और रस रस से ले लेना पे पदार्थ है अन्य तथा रसादी से तृप्त न होने वाला वो इससे तृप्त नहीं होगा तृप्त अपनी आत्मा से ही हो रहता है तो मानवा करके कर मनुष्य मानवा का मनुष्य प्रसन्नानुसार्यार लेना है संन्यास है नो आत्मज्ञान निश्चय सन्यासी आत्मज्ञान निश्चय आत्मा, आत्मा में ही प्रीति करने वाला होता है और आत्मा से ही तृप्त रहने वाला होता है और क्या है याद आत्मा लिए और संतुष्ट रहने वाला होता है अपनी आत्मा में ही संतुष्ट रहने वाला होता है सबसे बड़ा संतोष तो होगा। अब देखना ही कर सकते क्यूँकी बाय अर्थ लाभ है सर्वस्व संतोष आगती क्योंकि बाय पदार्थ का लाभ होने पर सबको संतोष होता है क्यूँकी बाय पदार्थ का लाभ होने पर बाय पदार्थ मिल जाए रुपया पैसा मिल जाए बढ़िया खाना पीना मिल जाए रहने रिजरे मिल जाए गाड़ी घोड़ा मिल जाए सबसे सबको क्या होता है संतुष्ट होता है क्यूँकी बाह्य पदार्थ का लाभ होने पर सबको संतोष होता है सब अनपेक्ष लाभ की अपेक्षा न करके कम से क्या लेना है बाह्यार्थ लाभ हम बाह्यार्थ हाँ बाह पदार्थ के लाभ की अपेक्षा न करके आत्मा में ही संतुष्ट रहने वाला क्या है ना क्या तो में करेंगे क्या कम अनपेक्ष और बाह्य पदार्थ के लाभ की अपेक्षा न करके आत्मा में ही संतुष्ट रहने वाला अर्थात सब और से तृष्णा रही सब ओर से हाँ या सब प्रकार कृष्णा रहती सर्वतोवीत कृष्णा का क्या है सब प्रकार कृष्णा लेकिन अर्थ हुआ आत्मनिरोतुष्टा का हाँ ये अर्थ हुआ ये अभिप्राय क्या है की सब प्रकार कृष्णा से रहित उसकी किसी भी प्रकार की तृष्णा नहीं है कोई कामना नहीं है या ईदृश या इदृश आत्मवीत जो ऐसा आत्म है तस् कार्यम कार्यम करम करणियम कर तो कर्तव्य उसका कोई कर्तव्य नहीं होता है ना विद्युका अर्थ है ना उसका कोई कर्तव्य नहीं होता है करके अनुवर्तन करने की कोई बात नहीं किंच और देखना और क्या कहते हैं भगवान वा कृतेनार्थो ना भूत अर्थ व्यवस्था न एव न एव तथ न अकृत कशन न क्या अस्य कसिद न न कृतेन कृतेन लेना है कौन ऊपर आत्मरति अच्छेसु कर्थव्यश्रय नीना आत्मती आत्मतृप आत्मनिवे कि आत्मा में प्रीति करने वाले का आत्मा में प्रीति करने वाले सन्यासी का कृतेन अर्थाना कृतेन अर्थ होता है कर्मणा अर्थाक होता है क्या कि सन्यासी का कर्म से कोई प्रयोजन नहीं होता है आत्म में रती सन्यासी का कर्म से कोई प्रयोजन नहीं होता है तस्वीर कृत्यन अर्थाना कृत्यन करम से अर्थाकर्थ है प्रयोजन आत्मदति सन्यासी का कर्म से कोई प्रयोजन होता ही नहीं है न अकृतन यह कश्चन ई करोक में अच्छा में पहले करना अच्छा है ये तस्से है ना इस इस्लोक में उस संस का कर्म से कोई प्रयोजन नहीं होता है आगे अकृतेन अकृत कश्चन न अकृत्यन कर्म के ना करने से कश्यन्ना का मतलब अर्थ है कोई अनर्थ नहीं होता है अकृतेन अकृत्यन कर, ना करने से, कर्म थे कर थे कोई अनर्थ या कोई प्रतिभा कर्म ना करने से कोई प्रत्यय ना ना है ना नहीं होता है ठीक है कर्म करने से कोई प्रयोजन नहीं है और ना करने से कोई प्रत्यय नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं है कोई पाप नहीं है अच्छा तो कोई प्रयोजन नहीं है तो कुछ करेगा नहीं और ना करने से पाप होगा ऐसी बात भी नहीं है उसको ना यो तस्व तस्व से रहना है परमात्मते है ऊपर जो आत्मरथी आया है ना आत्मरते वही है यहाँ पर उस परमात्म परमात्मा में प्रीति करने वाले उस सन्यासी का प्रसंगानुसार सन्यासी हर्ष चल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 करने के ना करने से प्रतिवाय नाम वाला अनर्थ हो अथवा पाप नाम वाला अनर्थ हो जाए पाप नाम वाला क्या हो अनर्थ ये शंका है इस पर भगवान क्या बोलते हैं न अकृत यह कश्यन न अकृत इसे क्या लेना है लोके लोक में कश्यन का अर्थ है यहाँ पर कश्यदी कश्यपी कश्यन अर्थ है ना और उसी से क्या लेते हैं कश्यन से प्रतिह प्राप्ति रूपा आत्मानी लक्षणा हुआ ये क्वेश्चन कर्ज किया है कश्चित अर्थात प्रत्यय प्राप्ति रूपा हुआ आत्महानी लक्षण ना है न श्लोक में ये जोड़ते हैं अस्थि को भी जोड़ते हैं पंक्ति लगाएंगे लोक में अकृत कर्म न करने से लोक में कर्म न करने से प्रत्यवाय की प्राप्ति रूप कोई अनर्थ नहीं होता है प्रत्यय प्राप्ति रूप है ना अच्छा लोक में अकृतन कर तो प्राप्ति रूप को अनर्थ नहीं होता है वह मतलब अथवा आप में हानि लक्षणा अथवा आप में हानि रूप को अनर्थ नहीं होता है अच्छा दोबारा देखेंगे जो न अकृत्यन लिखा है ना तो ना तो नो नाकृत्यन ई है ये श्लोक के शब्द है ना इ कर सकिया लोक और कशन भी श्लोक का शब्द है न हाँ कश्चन कर सकिया कश्य अपनी और फिर कोई क्या है कि इस लोक में लोक में कर्म न करने से कोई प्रत्युवा की प्राप्ति रूप अनर्थ नहीं होता है अथवा आत्महानी रूप अनर्थ मतलब आत्महानी का अपनी हानि अपनी हानि रूप कोई अनर्थ नहीं होता है करे हाँ। या ना करे कोई बात नहीं आगे देखेंगे न क्या अश्य सर्व होते क्या अश्य और इस ज्ञानी का सभी प्राणियों में कोई अर्थव्यश्रय नहीं है अर्थ अर्थव्यश्रय को आगे भाष्य समझाएंगे इस ज्ञानी का सभी प्राणियों में कोई अर्थ अर्धवे नहीं है, है आदि से, से इंद्र इंद्र वरुण कुबेर ये सभी देवता ले लेना और सभी मनुष्य ले लेना पशु पक्षी ले लेना स्थावर तक सब ले ले लेना, ले लेना। ब्रह्म आदि से लेकर स्थावर पर्यंत सभी प्राणियों में कोई उसका अर्थ अर्धविपाश्रय नहीं है सर भूतेशु का क्या हुआ ब्रह्मादिथावरान्ते भूतेशु अब इसको अर्थ अर्धविपाश्रय को समझने का प्रयास कीजिए लिए प्रयोजन निमित्त क्रिया साध्यो व्यफाश्रयाश्रय प्रयोजन के लिए की जाने वाली प्रयोजन के निमित्त की जाने वाली क्रिया प्रयोजन के निमित्त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 प्रयोजन के लिए की जाने वाली क्रिया या प्रयोजन के कारण की जाने वाली क्रिया प्रयोजन क्या, क्या होता है फल प्रयोजन क्या होता है फल जैसे तो किसी का धन फल हो ऐश्वर्य फल हो पुत्र फल हो हू? धन ऐश्वर्य पुत्र संपत्ति ये सब क्या है ये प्रयोजन ठीक है? जर है और इस प्रयोजन के कारण की जाने वाली क्रिया क्रिया क्या हुआ यज्ञ दान सपम तो इस क्रिया से शाह इस क्रिया से अच्छा तो प्रयोजन के लिए की जाने वाली क्रिया से साध्य क्रिया से साध्य हाँ। क्रिया किसके लिए की गई फल के लिए और फल के, के लिए की जाने वाली क्रिया से साध्य आश्रय इस क्रिया से साध्य साध्रय को क्या कहेंगे एक मिनट ठीक है ठीक है अभी ऊपर क्या बताया पहले क्या आया है की सभी प्राणियों में कोई अर्थ अर्धविथाश्रय नहीं है ये आया था ना तो प्रसंगानुसार ऐसा लगाएं, लगाएंगे कि फल के लिए की जाने वाली क्रिया से साध्रय क्रिया से साध आश्रय को क्या करेंगे व्यश्रय और देखो आगे बताता हूँ मैं बता, बता रहा हूँ मैं कष्ट भूत विशेषम आश्रित किसी भूत विशेष का किसी प्राणी विशेष का आश्रय ले करके तो प्राणी विशेष वही ले लेना जो भी भास्कर में बोला है ना ब्रह्मा आदि से लेकर पर्यंत बोला है ना तो भूत विशेष से लेना है कि यह ब्रह्मा रुद्रादी ब्रह्मा रुद्रादी देवता किसी प्राणी विशेष का आश्रय ले करके मतलब किसी ब्रह्मा या रुद्रादी देवताओं का आश्रय लेकर के आश्रय लेकर के साध्या कस्पित दर्था नस्ती इस कोई अर्थ नहीं है मतलब जो आत्मरती है आत्म तृप्त है ऐसे व्यक्ति का क्या है कि ब्रह्मा और रुद्र को को आश्रय मान करके ये और कोई फल चाहता है और कोई फल नहीं, नहीं। चाहता है तो पंक्ति लगाएंगे ऐसे लगाएंगे कि ब्रह्मा तथा रुद्रादि रूप किसी भूत विशेष का आश्रय लेकर के या ब्रह्मा रुद्रादि रूप या ब्रह्मा रुद्रादि किसी का आश्रय लेकर भूत विशेष लेना है या कोई प्रयोजन लग जाएगा साध्य नहीं है एन का अर्थ है जिससे इनका क्या अर्थ है जिससे तदर्था का अर्थ है की उस प्रयोजन के लिए क्रिया अनुष्ठी होती जिससे उस प्रयोजन के लिए क्रिया यदि साध्य कोई अर्थ होता तो साध्य प्रयोजन के लिए के क्या अनुष्ठान करना पड़ता क्रिया का अनुष्ठान करना पड़ता तो जिसका अनुष्ठान किया जा जाए उसे अनुष्ठे कहते हैं तो ध्यान देंगे यदि कोई उसका प्रयोजन होता तो उसके लिए अनुष्ठेय क्या हो जाती क्रिया ध्यान देना कि, कि, कि यह क्या है की किसी भूत विशेष का आश्रय लेकर के या किसी देवता का आश्रय लेकर के कस्टित अर्थाध्यान आती है कोई अर्थ साध्य नहीं है इनका जिससे मतलब तो यदि कोई साध्य अर्थ होता ये जिससे करते उस प्रयोजन के लिए जिससे उस प्रयोजन के लिए क्रिया होती, क्रिया अनुष्ठान करने योग्य होती तो क्रिया अनुष्ठान करेगा ये नहीं क्योंकि उससे साध्य कुछ है ही नहीं, नहीं। अच्छा तो कैसे लगाएंगे पंक्ति से पंक्ति इस श्लोक में क्या है अर्थ विकास रे अच्छा फल के निमित्त की जाने वाली क्रिया का से आश्रय साध्य फल्छा अच्छा हम्म हम्म हम्म हम्मी लगाइए अस्त सर्वतेशु इस यानी का सभी प्राणियों में कोई अर्थ अर्थव्यश्रय नहीं है मतलब ब्रह्मादि से लेकर स्थावर पर्यत प्राणियों में इसके प्रयोजन का आश्रय कोई नहीं है इसके प्रयोजन का आश्रय हाँ इसके फल का आश्रय कोई ब्रह्मा आदि से लेकर स्थावर पर्यत सभी प्राणियों में इसके फल का आश्रय कोई ऐसा लगा लेना इसको कोई और कुछ फल देगा क्या और कुछ फल नहीं देगा ब्रह्म आदि से लेकर स्थावर पर्यंत प्राणियों में इसके फल का आश्रय कोई नहीं है ऐसा लगा लेना अब देखेंगे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 जलाशय के समान क्या है सम्यक ज्ञान है और और जो कर्म योग है वो कैसा है कि छोटे कूप के समान है कूप स्थानीय है तटाख स्थानीय है, है ऐसा समझना तू इस सब और से परिपूर्ण जलाशय के समान सम्यक ज्ञान में नहीं है या सम्यक ज्ञान में स्थित नहीं है ये तस्वीन से क्या लेना है यह सब और से परिपूर्ण जलाशय के समान सम्यक ज्ञान में नहीं है एवं यता करते क्योंकि क्योंकि ऐसा है इसलिए भगवान क्या कहते हैं देखो तस्मा सतत कार्यम कर्म समाचर पुरुष तस्माद असक्त पुरु तस्माद असक्त सततम कार्यम कर्म समाचर असक्त ही आचरण कर्म पर इसलिए है इसलिए क्यूँकी भक्त काल में क्या जोड़ दिया है कि सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के समान सम्यक ज्ञान में स्थित तो नहीं है इसलिए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 आचरण करो या कर्तव्य कर्मों को करो क्यों करें तो बताते हैं असक्त ही आचरण कर्म परम ही आप कर्म आचरण पुरुष परम आपनोति ठीक है क्योंकि असक्तः कर्म आचरण में आसक्ति रहित होकर कर्म करने वाला मनुष्य पुरुषा का पुरुषा एवं पुरुषा क्योंकि आसक्ति रहित होकर कर्म करने वाला मनुष्य पुरुषा का मनुष्य आसक्ति रहित होकर कर्म करने वाला मनुष्य कर्म आचरण है न कर्माचरण कर वे कर्म करने वाला या कर्म का आचरण करने वाला हो कर्म का आचरण किस प्रकार करना है असक्त असक्त मतलब क्या हाँ सत्य का अर्थ होता है असक्ति वाला असत्य का क्या है आसक्ति रहित होता क्योंकि आसक्ति आशक्ति होकर कर्म आचरण कर्म आचरण करने वाला मनुष्य परम अपनौती परम का क्या है मोक्षम मोक्ष को प्राप्त करता है आसक्ति रहित होकर कर्म का आचरण करने वाला मनुष्य मोक्ष को प्राप्त करता है कैसे सच्चि और ज्ञान के द्वारा पंक्ति तो लगाएंगे तस्मात असक्ता असक्ता करते संघ वर्जिता संग वर्जिता करते आशक्ति होकर सचतम करते सर्वदा कार्यम करते कर्तव्यम और कर्म से भाष्यकार ने कैसे कर्म लिया नित्य कर्म जिनको न करने से प्रत्यु हो ऐसे नित्य कर्म को करना है मतलब काम्य कर्म नहीं करना और समाचार कर से निर्वरते करो आचरण करो या करो ये कर से यस्मान यस्मात क्योंकि समाचरण आचरण आया ना श्लोक में आचरण कार से करते हैं वास्तव समाचरण मतलब ठीक से आचरण करती हूँ आचरण का क्या करते हैं समाचरण और श्लोक में कर्म आया है ना क्या आया है कर्म को ध्यान देना तो कर्म आचरण श्लोक में आया है कर्म आचरण करते है कर्म कर्म करते हैं भाष्यकार कर्म क्रुम कर्म आचरण का क्या करते हैं कर्म ईश्वरथम कर्मन अच्छा मतलब ईश्वर के लिए कर्म करते हुए ईश्वर के लिए मतलब ईश्वर की आराधना के लिए कर्म करते हुए या ईश्वर की प्रसन्नता के लिए कर्म करते हुए परम कर्थ मोक्षम आप तो कर्म करते हुए पुरुष मोक्ष प्राप्त करता है सीधे या बीच में और कुछ होता है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 सत्य का क्यार हाँ अंताकरण की शुद्धि होगी और अंताकरण की शुद्धि होने से क्या होगा तो सत्य शुद्धि ज्ञान प्राप्ति द्वारे ऐसा कहेंगे क्या होगा सत्य शुद्धि द्वारेण सत्य शुद्धि ये ज्ञान प्राप्ति का उपलक्षण है उपलक्षण क्या होता है स्वतंत्र तो स्वतर हाँ सत्य शुद्धि शब्द अपना बोधक होते हुए अपने से इतर ज्ञान प्राप्ति का भी बोधक है तो इसलिए भगवान बोलते हैं कि तुम कर्म को करो हम्म अच्छा लोग प्रश्न उठाते हैं जो अर्जुन के ज्ञान का अधिकारी नहीं है जो भगवान के इतने निकट है दूसरा कैसे हो जाएगा तो जैसा व्याख्यान किया गया है ना तो कैसे हो जाएगा प्रश्न उठते हैं ना अब देखिए तो शंकर भक्त पढ़ा रहे हैं तो फिर उसी को हम पढ़ा रहे हैं वही पाठ्य ग्रंथ है ये तो बात करें उसको तो अधिकारी मतलब क्या है भगवान के कहने का अभिप्राय क्या है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 संसिधि आस्थिका जनकादय लोक संग्रह अतिपन कर आस्थिक ही करते क्योंकि जनकादय कर्मणा एवं संसिधि आस्थिका क्योंकि जनकादि क्योंकि जनकादि जनका में कर्म से ही संसिधि को प्राप्त की जनक आदि कर्म के द्वारा ही मोक्ष पाने के लिए प्रबित हुए संसदीन का मोक्ष कर सकते हैं क्योंकि जनक आदि ने कर्म के द्वारा ही मोक्ष को प्राप्त किया किसके द्वारा के द्वारा क्योंकि जनक आदि ने कर्म के द्वारा ही मोक्ष को प्राप्त किया ये लगाया है ना नष्टकार को ऐसा मान्य नहीं होगा है ना ये तो ज्ञान से मुक्ति मानते है विद्यानंद गिरी कैलाश के सूर्य थे ना तो अष्टादसाय प्रवचन पर उनका जो गीता है उसने कर्म से ही उन्होंने माना है ज्ञान द्वारा उन्होंने नहीं माना क्यों भगवान ने कर्मणा योग कहा है तो वैसे ही उन्होंने कर दिया है शंकर वास्तव के अनुरूप फिर नहीं रहा भगवान के अनुरूप तो हो गया भगवान ने लगा दिया है अब ये बहुत विचारणीय विषय होते हैं आप लोगों को उतनी रुचि नहीं है उतनी गहराई से विचार नहीं करते चिंतन नहीं करते बहुत, बहुत अच्छे विषय है सब हैं ये और तो जनक ही कर सकते क्योंकि क्योंकि जनक आदि ने कर्म से ही मोक्ष को प्राप्त किया आगे देखना लोक संग्रहम एव अपी सम्पत्सन लोक संग्रहम अपी सम्पस्यन एवं अंत में बाद में करेंगे कि कर्तुमेव एव है ना लोक संग्रहम अपि सम्पस्यन लोक संग्रह को भी देखते हुए कर्तुमेव एव वर्यसी मतलब तो कर्म करना ही उचित है लोक संग्रह को भी देखते हुए कर्म करना ही उचित है तो जनका ने कर्म से ही मोक्ष को प्राप्त किया एक अर्थ ऐसा हो गया ना अब देखो भाष्यकार क्या पैसा चलते हैं देखने में कर्मणा ए ही करते जनकार आया है ना तो इसके पहले जोड़ा है भाष्यकार ने पूर्वे क्षत्रिय विद्वान साह पूर्व काल में होने वाले क्षत्रिय विद्वान पूर्व काल में होने वाले क्षत्रिय विद्वान ज्ञानियों में सबसे ज्यादा महिमा के जनक की भी आई है ना। और भगवदगीता में ये जो विभूति भगवान की विभूतियां आई है ना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 सभी उनकी इकहत्तर पीढ़ी उनकी ब्रह्म थी उनको विदय भी इसीलिए कहा जाता था विदय का मतलब क्या है उनको देह से नहीं।, नहीं रहता था उनको कुछ भी ऐसा जनत की जितनी महिमा है ज्ञानियों में उतनी किसी की नहीं। अच्छा अब देखेंगे यहाँ पर और उसमें बृहदायण को उपनिषद में एक राजा आता है अशुपति क्यों रघुवेंदुपति है क्या बलासी को उपदेश है हाँ जनक अशुपति अम्बरीश ये सभी क्षत्रिय विद्वान है हाँ जनक के बराबर महिमा किसी की नहीं है गीता भी उनको बहुत आदर दिया है और महाभारत में भी उनको आदर दिया है वेद व्यास ने अपने पुत्र और शिष्य सुखदेव को जनक के पास भेजा है जनक के पास ही भेजा ज्ञान प्राप्ति के लिए सत्रु सत्रु हाँ अजात शत्रु भी है हमने अभी क्या बोला ना तो उसमें अजात शत्रु आया भैया में हाँ अजात शत्रु आया उसमें अब देखेंगे आप हाँ उनके पास ही भेजा है अब कहा सुखदेव जो है बीतरागी है परमहंस हैं और कहा एक राजा के पास उपदेश के लिए जा रहे है उपदेश सुनने जा रहे हैं और जनक ने भी बहुत कठोरता से परीक्षा लिया सुखदेव को खूब डाँटा फटकारा है जनक ने ऐसा है बहुत परीक्षा ले करके उनको उपदेश किया है अब देखेंगे आप यहाँ पर कर्मणा यो ही कर ये पूर्व क्षत्रिय विद्वान सा पूर्व काल में होने वाले क्षत्रिय विद्वान ये जनक आदि जनक है, किन किसका विशेषण है तो क्या हुआ जनक अशुपति अजात शत्रु और अम्बरीश ये सभी क्षत्रिय विद्वान अच्छा एवं परंपरा प्राप्त हूँ राजस्व योगी भी यहाँ भी कुछ भी कार्यकर्ते हैं क्षत्रियों की परंपरा से प्राप्त है केव राजाओं के नाम आ गए ना एवं योग क्या है विवस्तम क्या इमो पहले जो है उपदेश किया है वो कौन है सूर्य है ना हाँ तो क्षत्रिये सब ये नाम दिए हैं वहाँ पर ये। अच्छा तो क्षत्रिय राजाओं की परंपरा से प्राप्त हुआ ऐसा वहाँ कहा गया है आगे देखेंगे आगे आप देखिए संसिधि अर्थ किया यहाँ पर मोक्षम ग थे? गन्तुम. गन्तुम. का क्या है मोक्षम मोक्षम पर ऐसा से क्योंकि पूर्व काल में होने वाले जनक अशुपति आदि क्षत्रिय विद्वान कर्म से ही मोक्ष पाने के लिए त्रिपित हुए क्योंकि पूर्व में हुए जनक अश्वपति आदि क्षत्रिय विद्वान कर्मों के द्वारा ही मोक्ष पाने के लिए प्रवृत्त हुए किसके द्वारा मोक्ष पाने के लिए प्रवृत्त हुए हाँ, कर्म के द्वारा ही मोक्ष पाने के लिए प्रवृत्त हुए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 आग लग गई ना चारों तरफ से अब बाबा लोग सब चिल्लाने लगे बोला मेरी मेरे मेरी लंगूठी जल जाएगी मेरा कंबल जल जाएगा मेरी कोठी जल जाएगी <laughs> मेरा ये नुकसान हो जाएगा झोपड़ी जल जाएगी कुटिया जल जाएगी आसन जल जाएगा सब भागने लगे इधर उधर सबको परेशान हो गए ब्याकुल हो गए अच्छा जनक को कुछ भी ज्योके त्यू बैठे ही रहे जनक के, के मुखार पर कोई भी ऐसा रेखा नहीं देखी गई जिससे कि लगा ए, ऐसा मालूम हो कि इनको कोई दुख हो रहा है ज्यों के क्यों तो बैठे हैं उनका भवन जल रहा है सामने अब उनको जल रहा है भगवान उनको चिंता हो गई मेरी कुटिया जल गई होगी महात्माओं हो को वो सब व्याकुल हो गया उसका भवन सामने जल रहा है जनक बिल्कुल को चुपचाप बैठे हुए हैं भवन जल गया छत जल गई सब जल गई आज उनके सिंहासन पर आ फिर भी वो डर बिड़ गए नहीं अब वो सब व्याकुल हो गए ये ये होता है तो क्या है कि ज्ञान की महिमा ज्ञान किसने प्रतिक्षित है जनक में वो विचलित नहीं हो सके और सब ऐसे सब यो वाचिक ज्ञान वाले सब होते हैं ऐसा जो है उसमें महाभारत में लिखा हुआ है कि सब व्याकुल हो गए वो व्याकुल नहीं होते ऐसे ऐसी बहुत सारी घटनाएं जनक की जो है महाभारत में दी हुई है ऐसा भी किसी ने कह दिया जनक से कि आप तो जो है बहुत सुख सुविधा में रहते हैं रानियों के साथ रहते हैं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 को बोल दिया अब उस विद्वान को कर्मचारी पूरे नगर में घुमा रहे हैं पूरे नगर में सुबह से शाम तक घुमाते रहे पूरे नगर में घुमाते रहे इस गली में इस गली में इधर से उधर उधर से घुमाते घुमाते तलवार लिए सामने एक जा रहा है एक गलत काट देंगे कहीं बुझ गया तो अब घूम सुबह से थक बिचारा शाम को फिर आया दरबार में दिनक ने पूछा घूमाए हाँ महाराज घूमाए आपकी आज्ञा पालन हो गया क्या क्या देखा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 अब <laughs> यहाँ <दुछा दुछा> <laughs> <दुछा दुछा दुछा। laughs> जो, यहां जो है भाष्यकार भगवान भाष्य करते हैं यदि यदि जो है संभावना अर्थ में आता है है ना हाँ एक तो अगले पैरा ग्राफ पर आएगा अगले पेज पर अठबन से है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 कहते हैं लोक संग्रह के लिए क्यों किया मोक्ष के लिए कर्म नहीं किया बल्कि लोक संग्रह के लिए किया ऐसा भाष्यकार कर रहे हैं लोक संग्रह समझते हो लोक संग्रह का एक अर्थ होता है लोक को शिक्षा देने के लिए लोग को शिक्षा देने के लिए यहाँ भाष्यकार में लोक संग्रह अर्थ किया है लोक की उन्मा लोकर्स उन्मार शीघ्र की निवारण उसको वही समझाएंगे लोग को शिक्षा देने के लिए ऐसा भी लोक संग्रह अर्थ होता है कि देखे कोई ज्ञानी हो गया आत्म साक्षात्कार हो गया उसका कोई कर्तव्य है नहीं तो चार बजे उठेगी दस बजे उठे कोई कर्तव्य तो नहीं है नहीं। अब नौ दस बजे भी सोकर उठेगा तो समाज को कोई शिक्षा मिलेगी उससे गलत शिक्षा मिलेगी कि नहीं मिलेगी हाँ बोले इतने बड़े महात्मा है अब वो देखो नौ बजे उठते हैं हमको तो चार बजे उठे तो क्या है कि इसलिए ज्ञानी को भी लोक के लिए कर्म करना चाहिए इसलिए लोक समंद्रह समझ गया लोग को शिक्षा देने के लिए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 और सह लगा दिया इन्होंने कर्म इसके द्वारा मोक्ष को प्राप्त हुए ऐसा नहीं कर्मों के साथ ही लोग कर्म करते हुए मोक्ष को प्राप्त हुए अर्थात असन्यास कर्म में कर्म का संन्यास न करके ही मोक्ष को प्राप्त हुए उनका प्रारब्ध ऐसा था तो कर्म करना पड़ा क्यों करना पड़ा कहते हैं लोक समा ये अर्थ है अर्थ अप्राप्त समय जल्द जनका गया अब दूसरा क्या है क्यों अप्राप्त समय ज्ञान वाले थे मतलब अज्ञानी थे भगवान ने कहीं अज्ञानी कहा इनको तो ये दु, ये, ये दूसरा पक्ष इसको मानते हैं और दूसरा पक्ष मान नहीं होता है भाषा सम्यक दर्शना दो पक्ष उठाया है की अत जनका यदि जनकादि आदि अपराप्त ज्ञान वाले थे लवन को समय ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था यदि जनक आदि अपराप्त ज्ञान वाले थे तो फिर उन्होंने क्या किया कर्म तो तदाकर्थ तो कर्म से सत्शुद्धि के साधन का साधन भूत कौन है कर्म यदि जनाका अप्राप्त संयक दर्शन वाले थे, थे तो तब सतु साधन कर्मणा अंतरण की शुद्धि के साधन कर्म के द्वारा क्रम से मोक्ष को प्राप्त किया।, तो किया कर्म से तो कर्म से संसुद्धि को कैसे प्राप्त किया कर्म से क्या हुई? सत्य शुद्धि और सत्य शुद्धि सत्य शुद्धि ज्ञान ज्ञान से क्या हुआ मुक्त कर्मणा योग गया अच्छा ऐसा है इसी व्याख्यालो कहा बात है ना भाष्यकार का ध्यान है ज्ञान ज्ञानात्मा मुक्ति है ना ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती है अच्छा कुछ टीकाकार कहते हैं कि की ज्ञान ज्ञानात्मा मुक्ति ये बात भी ठीक है कर्मणा यो भगवान ने कहा यह भी ठीक है तो दोनों का सामंजस्य लेकर भी चलते हैं इन्होंने रिते ज्ञान आत्मा मुक्ति को ध्यान में रखा है ऐसा है। अब देखना लोकमान तिलक भी कर्मणायो ही मानते हैं रामानुजाचार भी कर्मणायो मानते हैं लेकिन कर्म की परिभाषा में ज्ञान को अंतर्भूत कर देते हैं ऐसा क्यों करते हैं क्योंकि भगवान के बच्चनों का भी आदर हो जाए कर्मणायो कि मैं करता हूं भोकता हूं दे से भिन्न हूँ निर्लिप्त हूँ इस प्रकार जो कर्म करता है वो संसिद्धि को प्राप्त हो जाता है ऐसा रामान मानते है अब देखेंगे ये लगाया है ना इसलिए मानते हैं हतमन से यदि तू ऐसा मानता है कि पूर्व ही की पूर्व में होने वाले पूर्व अपी कर जनकादि भी अपी यदि तू ऐसा मानता है कि पूर्व में होने वाले अजानत भी जनकादि भी अपी कि अज्ञानी जनकादि ने भी अज्ञानी जनकादि ने भी अवश्य यदि तू ऐसा मानता है कि पूर्व अपी कर अजानत भी जनकादि भी अपी की अज्ञानी जनक ने भी कर्तव्य कर्म को किया कर्तव्य कर्म को तावता करते थे उठने से उठने से फिर ये जोड़ लेना या सिद्ध नहीं होता है उठने से यह ना लिखा है ना नावता करते उठने से ना करते या नहीं होता है कि अन्य सम्यक दर्शन करते उठने से ना करते या सिद्ध नहीं होता है कि क्या लगाएंगे अन्यन सम्यक दर्शन वता कृतार्थे अन्य सम्यक ज्ञान वाले कृतार्थ मनुष्य को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 पूर्णिदा शांति शांति श्रा